शांति अथर्ववेदिया अथरो वेदिया मुंडकोपनिषद इसमें अवतरण भाष्य विचार हो रहा है पूर्व पक्ष का कहना है सभी आश्रमों का अगर ज्ञान में अधिकार है तो आश्रम कर्म भी ज्ञान के साथ समुचित हो करके के मोक्ष देगा ब्रह्म विद्या आश्रम धर्म के साथ समुचित हो करके मोक्ष मोक्ष देगा तो संन्यास आश्रम वहाँ भी जो कर्म है वो भी ब्रह्म ज्ञान के साथ समुचित हो करके अर्थात तो ज्ञान उत्तर काल में सन्यासी को भी आश्रम कर्म करता हुआ मोक्ष की इच्छा करे इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहा कि सन्यासी के लिए जो आश्रम कर्म कहा गया है वो वास्तविक लोक संग्रह के लिए ज्ञानाभ्यास वही उसका एकमात्र कर्म है और उसी से ही सब पवित्र हो जाएगा और अन्य कर्म का ये आवश्यक नहीं है इसलिए अन्यत्र भी कहा जाता है तत्वर्थ विवेकाय संयासकर्माण श्रुत्या विधीयत यस्मा तत्गी पतितो भवेत संन्यास का एकमात्र कर्म हो गया तत्तव ये अर्थ का विवेक करना अर्थात तो वेदांत श्रवण एक ही मात्र कर्म है बाकी जो सब कहा गया है वो लोक संग्रह के लिए लोक संग्रह अर्थात लोगों को उनमार्ग से हटा करके सनमार्ग में चलाना इसलिए स्वयं आचरण करेगा तभी तो दूसरे लोग देख करके करेंगे आगे ठीक है अंतिम पंक्ति में त्रिशवण स्नाध्यादेरसन्यासी विषयवात्न्यासी के लिए विधान है है्रिश्रवणध्यान स्नान करना है स्नान है्रिश्रवण स्नाटिपणी दिया है प्रातर प्रातरमध्यान स्ना बान प्रस्थगृहस्थ्योर भिक्षुण त्रिश्रवण मेकंग इति प्रातर और मध्यान्हपस्थ गृहस्थ लोग दिन में दो बार स्नान करना है भिक्षुणाम त्रिश्रवर्णम और सायंकाल में भी और एक बार एकम तो ब्रह्मचारीणाम ब्रह्मचारी दिन में एक बार स्नान प्रातःकाल कर लेने से ठीक है और ब्या, ये व्यासोक्त लोकसंग्रह अनुपयुक्त से गतिम भक्ति ये व्यास जी ये बात कहे हैं ये लोक संग्रह के लिए स्नान का बात नहीं है यह तो अर्थात सु शुद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं है सन्यासियों का जो ज्ञान अभ्यास करते हैं क्यों आगे दे देते हैं तस कार्य नीदते गीता में यह अध्याय में यस्तु आत्मरतिरवत्मतृप्त मानव आत्मन्य चंतुष्ट तस् कार्य न विद्यते यु आत्मरतिरव आत्मनिरति आत्मा में जिसको आनंद है तो और उसका अन्य कोई कार्य नहीं रहते हैं अन्य कोई जो विहित तो सब आश्रम कर्म सन्यासी के लिए भी कहीं कहीं कुछ विधान हुआ है वो वास्तविक तो नहीं है लोक संग्रह के लिए है सन्यासियों का एकमात्र कर्तव्य वेदांत श्रवण करना अतः आगे टीका में अतः कर्म निवृत्त्यव कर्म मैं रेप छूट गया कर्म निवृत्त्यव साहित्य ज्ञान न कर्मणे कर्म कर्मनिवृत्ति के साथ ही ज्ञान का साहित्य अर्थात ज्ञान सहभावी कर्म निवृत्ति के साथ कर्म कर्मनिवृत्ति और ज्ञान ये दोनों समानाधिकरण होंगे एक साथ रहेंगे न कर्मणा कर्म के साथ ज्ञान का समानाधिकरण एक अधिकरण अर्थात कर्म भी और ज्ञान में ये समान संभव नहीं है इतश्च न कर्म समुचिता विद्या मोक्ष साधन मिहाह इतश्च अस्मात् कारणात् और भी कारण देते हैं कर्म के साथ समुचित मिलित हो करके विद्या मोक्ष का साधन बनेगा यह नहीं है क्या कारण है कहते हैं विद्या कर्म विरोधात् भाष्य में वाम पार्श्व में है तृतीय पंक्ति का अंतिम शब्द है विद्या कर्म विरोधाच विद्या और कर्म इसमें ये विरोध है नहीं अच्छा ये विद्या कर्म का जो विरोध है तीन प्रकार की विरोध है विद्या और कर्म में हेतु स्वरूप और फल ये तीनों दृष्टि से विद्या और कर्म में ये विरोध है हेतु पहले कर्म का ये विद्या का हेतु विद्या कैसी होती है कहते हैं कि विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्ष तदयुक्त श्रवणादि ये हो गया विद्या का हेतु साधन चतुष्ट विशिष्ट श्रवण आदि ये हो गया विद्या का हेतु और कर्म का हेतु कहेंगे कर्तृत्व आदि अध्यास पूर्वकम अर्थित्व कर्तृत्व आदि अध्यास में करता हूँ और अर्थित्व प्रयोजन मेरे को ये प्रयोजन भी है तो प्रयोजन जिसको नहीं है अर्थित्व नहीं है वो कर्म में प्रवृत्त होगा नहीं होगा अर्थात तो कर्तित्व आदि अध्यास करते हुए अर्थित्व भी जिसमें रहेगा वो हेतु हो जाएगा कर्म के लिए तो हेतु दोनों में बिल्कुल विरोध हो गया सन्यासी में ज्ञान में कहते हैं कि उसका अर्थित्व है ही नहीं वैराग्यादि पूर्वक मोक्षत्व मोक्षो में भूयात इति दृढ़च्छा दृढ़च्छा में ये दृढ़ का क्या अर्थ है तो इतर इच्छा राहित्यम और इच्छा नहीं होना है तो दोनों का हेतु में विरोध हुआ और आगे कहते हैं स्वरूप स्वरूप में भी विरोध है विद्या का स्वरूप ये वाक्य वाक्यजन्य ये विद्या क्या चीज़ है पदार्थ क्या है वृत्ति है किसका अंतकरण का मनो कायक परिणाम है मानस परिणाम है तो ये ब्रह्माकार वृत्ति ये कहाँ से होता है वाक्य वाक्यजन्य तो वाक्य वाक्यजन्य और ये मानस व्यापार हुआ मनोकायक परिणाम हो अंतकरण का परिणाम और यह जो अभी विद्या होने के लिए हमको बाकी और सब ये इंद्रिय सापेक्ष है श्रवण करने के लिए केवल वो श्रवण इंद्रिय चाहिए बाकी ये हाथ पांव ये सब चलना चाहिए जिससे श्रवण करेंगे तो ये सब चलना तो अच्छा कभी तो कभी आजकल तो महाराज श्री बात नहीं कहते हम सुने हैं कि जब महाराज श्री कुटिया में रहते थे तब तो एकदम ये सब में महाराज श्री बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रखते थे पाठ के समय बैठा है मतलब बैठना है ऐसा नहीं कि हाथ पांव भी चलता है इधर उधर होता है वो सब नहीं होना है अर्थात तो ये विद्या ग्रहण का मतलब ये विद्या श्रवण का समय में ये मानस व्यापार अन्य इंद्रिय का व्यापार राहित्यम ये आवश्यक नहीं है हर कर्म करने के लिए इंद्रिय व्यापार आवश्यक है याग करेगा उसके लिए हस्तपाद इत्यादि ये सब चक्षु ये अन्य इंद्रिय व्यापार सहित तो इंद्रिय व्यापार सहित ये हो गया कर्म का स्वरूप और विद्या का स्वरूप हो गया इंद्रिय व्यापार रहित और वाक्य वाक्यजन्य ये मानस परिणाम और कर्म जो है उसमें शरीर का आवश्यकता है है वहाँ शरीर शारीर का कर्म भी आवश्यक है तो स्वरूप भी दोनों में अलग हो गया विद्या में हो गया वाक्यजन्य इंद्रिय निरपेक्ष अर्थात इंद्रिय व्यापार निरपेक्ष और मानस परिणाम अंतकरण का परिणाम है वृत्ति है और कर्म का स्वरूप हो गया इंद्रिय सापेक्ष शरीर सापेक्ष ये हो गया स्वरूप में भेद हो गया और फल विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान इसका फल क्या है मोक्ष ये नित्य सुख रूप ना अनित्य सुख रूप नित्य सुख और कर्म का फल क्या मिलेगा तो ये स्वर्ग आदि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा ये संसार है ना नित्य सुख रूप है संसार है तो कर्म का फल हो गया अनित्य संसार और विद्या का फल हो गया नित्य सुख तो ये फलों में भी परस्पर में विरोध है एक नित्य एक अनित्य एक संसार है दुख रूप है एक सुख रूप है हेतु स्वरूप और फल ये तीनों में विरोध होता है विद्या और कर्म में यह बात कहे हैं बड़े महाराज जी ये कहीं अन्य शास्त्र में आया होगा ईसावासीय उपनिषद का अंतिम है जहाँ कर्म समुच्चय का निराकरण किया गया है बिल्कुल अंतिम पृष्ठा का पूर्व पृष्ठा में यह है वहाँ टिप्पणी में बड़े महाराज जी ये बात सब स्पष्ट करके लिखे हैं वहाँ थोड़ा और थोड़ा संक्षिप्त से कह दिया तो ये विद्या और कर्म में ये विरोध है शाश्वती का विरोध भाष्यकार तो वहाँ उसी उपनिषद में कहते हैं किम न पश्यसी पर्वत पद अकम्प्य ये ज्ञानकर्मण और विरोध इस प्रकार के आगे भाष्य में वाम पार्श्व में नहीं ब्रह्मात्मकत्व दर्शन न सह कर्म स्वप्ने अपनी संपादय सक्यम ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन के साथ कर्म स्वप्न में भी नहीं कर पाएगा जिस समय में, में ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन अगर ब्रह्माकार वृत्ति चल रहा है उस समय में, में उस समय में तो समाधि तो रहेगा नहीं कर पाएगा तो जिस समय वृत्ति भी नहीं चल रहा है किंतु निश्चय है तो भी कर्म कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म फलाकांक्षा अथवा कर्तव्य निष्ठ हो करके मेरे को ये करना है जो नित्य कर्म होता है नित्य कर्म का फल मीमांस लोग स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं फिर भी क्यों करता है नित्य कर्म तद अकरण प्रत्यवाय होगा तो प्रत्यवाय भिया प्रत्यवाय का भय से कर्म करेगा तो ज्ञानी को यह प्रत्यवाय का भय रहेगा नहीं रहेगा तो इसलिए कहते हैं स्वप्न में भी वो संपादन नहीं कर पाएगा काम्य अथवा नैमित्तिक कर्म तो नहीं करेगा नित्य कर्म भी नहीं कर पाएगा सब त्याग हो गया तभी तो सन्यास नहीं ब्रह्मात्मिक दर्शन न सह कर्म स्वप्ने अपनी संपादित शक्यते नहीं कर सकता है टीका में दक्षिण पार्श में अकर्त ब्रह्मे वास्मीति करोमि चेत स्फुट व्याघात इतर्थ अकर्ता ब्रह्म में हूँ और करोमी कर्म भी करता हूँ अकर्ता भी हूँ और कर्ता भी हूँ ये स्फुटो व्याघात स्फुट स्पष्ट व्याघात है यदा अभी पूर्वपक्ष कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जिस समय में ब्रह्मात्मकत्व दर्शन हो रहा है उस समय में स्वप्नों में भी कर्म नहीं कर पाएगा किंतु भूल गया कभी तो भूल जाने से फिर कर्म कर लेगा पूर्व पक्ष ये दिखा रहा है अर्थात पूर्व पक्ष थोड़ा योगी वाला दृष्टिकोण लेकर के कह रहा है क्योंकि योग वाला में क्या कहेंगे ये योग चित्तवृत्ति निरोध है तो जिस जितने समय चित्तवृत्ति निरोध है उतने समय योग और नहीं तो वृत्ति सारूपे इतरत्र तो वृत्ति का सारूप्य हो करके इतर तरह हो जाएगा तो तब तो फिर योग नहीं है पूर्व पक्ष वही बात को लेकर के कह रहा है कि जिस समय में यह ज्ञानी को ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो रही है उस समय फिर वो कर्म करने में लग जाएगा यदा टीका में यदा ब्रह्मात्मिक विस्मरती मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जब विस्मरण हो जाएगा तदा उत्पन्न विद्युप करीष्यति तदा उत्पन्न विद्या ज्ञानी कैसा समझ कहेंगे उत्पन्न विद्या यश तो उत्पन्न विद्या ज्ञानी जिस समय में उसको ब्रह्मात्मिक का विस्मरण हो जाएगा उस समय में कर्म फिर करेगा करीष्य ततः तो तो समुच्चय संभाव्यत इति तो फिर समुच्चय कहना चाहिए अर्थात तो पाक्षिक समुच्चय हो गया क्योंकि जिस समय में उसको ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी और जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगी दो स्थिति कर दिया जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी उस समय तो सिद्धांति कहता है स्वप्नों में भी कर्म नहीं कर पाएगा तो पूर्व कहता है कि जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगी उस समय में कर्म करी सती तो अगर कर्म करेगा तो फिर कर्म के साथ समुच्चय हो जाएगा इति सिद्धांति कहता है कि इति नवभाष्य में विद्या विद्यायाहा काल विद्या में ब्रह्म विद्या में काल विशेष नहीं है अर्थात इस काल में वो ज्ञानी है फिर अन्य काल में अज्ञानी हो जाएगा ऐसा नहीं है इको यणचि अगर एक बार समझ में स्पष्ट हो गया इकह स्थाने यण स्यात अचि संहितायाम विषय एक बार उसको अगर स्पष्ट हो गया हमेशा रटता रहता है इको अणचि इको यणची तो जिस समय में एको अणचि चिंतन करता है उस समय में तो एकोणची का ज्ञानी वो है और जिस समय में एको एणच का वृत्ति नहीं चल रही है उस समय में, में एको एणच का अज्ञानी हो जाएगा वो so, सिद्धांति वो बात कह रहा है कि विद्या यहाँ काल विशेष अभावत् विद्या में कोई काल विशेष अर्थात काल का कोई संकोच करना इस काल में वो ज्ञानी होगा अन्य काल में अज्ञानी हो जाएगा ऐसे नहीं हो सकता है काल विशेष अभावत् और अनियत निमित्तवात्त निमित्त के चलते काल का संकोच किया जाता है अथवा तो काल विशेष कारण से भी काल का संकोच किया जाता है विद्या के विषय में किंतु यह नहीं होने से काल संकोच अनुपपत्ति ही विद्या यहाँ काल विशेषा काल विशेष अभाव और अनियत निमित अनियत निमित्तवात्त काल संकोच अनुपपति काल का संकोच का दो कारण होता है कि काल विशेष एक नंबर टिप्पणी में कहा गया है देखेंगे काल विशेष के कारण संकोच किया जाता है अथवा अनियत निमित्त के कारण भी संकोच किया जाता है किंतु विद्या के विषय में ये दोनों नहीं है कर्म के विषय में ये हो सकता है एक नंबर टिप्पणी देखिए काल संकोच अभाव हेतु द्वयम आह काल का संकोच विद्या के विषय में नहीं हो पाएगा इसलिए दो हेतु देते हैं यथा ये व्यतिर्क दृष्टांत तो दिखाते हैं नित्य से संध्या बंधन आदिर नियत कालत्वात जो नित्य है संध्या बधन बंधन संध्या बंधन संध्या समय में किया जाएगा ना दस बजे चार बजे जब मंत्र तब तो कर लेंगे संध्या समय में करना पड़ेगा तो संध्या बंधन आदर नियत काल त्वात उसका काल निश्चित तो है तो फिर ये अविशेषित तो काल होगा ना काल विशेष में करना पड़ेगा काल विशेष में तो संध्या, तो संध्या बंधन आदर नियत काल तो फिर काल का संकोच हुआ उसके लिए कहते तो हैं काल संकोच तो जहाँ नियत काल है वहाँ काल का संकोच करना पड़ेगा दूसरा कहते हैं यथावा नैमित्तिक पुत्र जन्मादि नियत निमित्तवाद काल संकोच पुत्र जन्म होने से ये जातेष्टि कर्म करना होता है तो जात पुत्र जन्म हुआ तो इष्टि करते हैं अर्थात कर्म है जातेष्टि कर्म तभी वो कुंडली बनता है तो आजकल वो जातेष्टि कर्म भी गया कुंडली बनना भी सब चला गया धीरे धीरे <laughs> तो पुत्र जन्मादि नियत निमित्त लेकर के ले ये जातेष्ठि कर्म एक किया जाएगा यहाँ क्या हुआ कि निय, निमित्त नियत है पुत्र जन्म होने से जातेष्ठि कर्म करना है नामकरण करना है एकादश दिन में ये नामकरण होता है तो ये पिता पुत्र का नामकरण करता है एकादश दिन में किया जाता है तो पुत्र जन्मादि नियत निमित्त काल का संकोच किया जाएगा जातिष्ठि कर्म नामकरण इसके लिए निमित्त निश्चय है पुत्र जन्म होने का इतने दिन में ये करना पड़ेगा तो यहाँ निमित्त निश्चय हुआ संध्या बंधन आदि में निमित्त निश्चय नहीं है काल निश्चय है आपको संध्या समय में ही करना है और पुत्र जन्म इत्यादि में निमित्त निश्चय है अगर यह निमित्त उपस्थित हुआ तो आपको यह कर्म करना पड़ेगा तो काल का संकोच हुआ न तथा उत्पन्न विद्या काल निमित्त नियम इति काल संकोच अनुपपत्ति अनुपत्तिर इत्यर्थ उत्पन्न विद्या काल संकोच का कोई निमित्त नहीं रहा उत्पन्न विद्या क्या समास होगा यहाँ उत्पन्न विद्या काल संकोच नास्ती कर्मधार्य जो उत्पन्न हुआ विद्या उत्पन्ना चो विद्या च उत्पन्ना विद्या में कोई काल संकोच नहीं किया जा सकता है इस काल में विद्या रहेगी उस काल में विद्या नहीं रहेगी ऐसा नहीं बौगरी होने से अन्य पदार्थ फिर किसको लेंगे <coughs> न तथा तो उत्पन्न विद्या यहा काल संकोच नहीं हो पाएगा काल संकोच का दो हेतु कह दिया था एक काल विशेष एक निमित्त विशेष निमित्त हो तो काल में संकोच कर दिया जाएगा अथवा काल विशेष कहा गया है जैसे संध्या बंदन विद्या में इस प्रकार की नहीं है इति काल संकोच अनुपत्तिर इत्य और, और काल विशेष है ही नहीं विद्या में इसको और भी भगवान गीता में कहते हैं नव किंचित करो मीति युक्त मनिए तत्वीत पश्चवं स्पृष्ण जिघ्रण स्न ग्छन स्वपन आगे कह दिया गया सर इत्यादि स्मृतर अवगम्यते ज्ञानी के लिए तो तो कुछ भी करता रहे उसके लिए कोई भी ये काल नियम नहीं है और दूसरा बात है नच प्रमाणेन अपरोक्षी कृत से संभवती प्रमाण से एक बार देख लिया चक्षु से एक बार दर्शन कर लिया ये सामने में गंगा जी है निश्चय हो गया हाँ ये गंगा जी है ये कोई अर्थात ऐसा अन्य प्रवाह नहीं है और कोई त्रुटि भी नहीं है ये कोई कल्पित जल भी नहीं है प्रमाणेन न अपरोक्षीकृत प्रमाण से जिसका एक बार अपरोक्ष हुआ नहीं न ही न च विस्मरणम संभव उसका विस्मरण नहीं हो जाएगा तो फिर क्या होता है कहते हैं वृत्ति अभाव मात्रम तु गंगा जी का दर्शन किया उसके बाद हिमालय को देख रहा है आकाश को देख रहा है उस समय में गंगा कारावृत्ति है क्या नहीं है किंतु कहा जाएगा क्या गंगाजी विस्मृत तो हो गए वो नहीं कहा जाएगा आगे स्पष्ट करते हैं वृत्ति अभाव मात्रम होता है इसी प्रकार के अहम अष्टमी ब्राह्मण निश्चय होने के बाद वृत्ति अभाव हो सकता है तो वृत्ति अभाव मात्रम तु तो न विस्मरणम तो विस्मरण और वृत्ति अभाव समान नहीं है फिर विस्मरण क्या है चिंतनादीना अनुपतिष्ठमे विस्मृत मैया व्यवहार दर्शनात लोक में कहते हैं कि ये तो विस्मरण नहीं आ रहा है तो कोई कहा कि ठीक के अच्छ संधि का प्रथम सूत्र क्या है अच्छ संधि का प्रथम सूत्रोणची <laughs> तो इसको अभी हम ये पूछने से पहले क्या हम लोग का वृत्ति चल रहा था इको अण से नहीं चल रहा था तो वृत्ति अभाव था किंतु विस्मरण थोड़ा तो विस्मरण हो ही गया था <laughs> तो फिर विस्मरण वास्तविक किसको कहा जाता है कहते हैं चिंतनादिना अपी अनुपतिष्ठ माने विस्मृत अभी सोचता है असंधि का प्रथम सूत्र क्या है अनुचित आ गया अच्छा <laughs> तो ये है क्या प्रथम सूत्र तो चिंतन करने पर भी अगर उपस्थित तो नहीं होता है तब तो कहा जाता है अच्छा अभी तो स्मरण में नहीं उठ रहा है उसको विस्मरण कहा जाता है किंतु तो वृत्ति अभाव हो जाने से उसको विस्मरण नहीं कहा जाएगा तो इसलिए ज्ञानी को विस्मरण नहीं होता है वृत्ति अभाव होता है अगर विस्मरण हो जाता है तब तो अभी अर्थात तो चतुर्थ भूमिका में नहीं आए हैं ऐसे शास्त्र कहता है अच्छा भाष्य में विद्याया काल विशेष अभावत् और अनियत निमित्तवात काल विशेष होने से संकोच करना पड़ता है क्या दृष्टांत दिए संध्या वंदन आदि और नियत निमित्त होने से भी संकोच करना पड़ता है उसके लिए पुत्र जन्म आदि किन् विद्या के विषय में ये दोनों ही नहीं है अर्थात नहीं नहीं दो पर्व में ही वेदांत श्रवण करेंगे ब्रह्मा कारवृत्ति करेंगे और सुबह दस बजे तो नहीं करेंगे इस प्रकार की नहीं है और नियत निमित्त केवल छुट्टी पाठ का दिन में करेंगे छुट्टी का दिन में तो एकदम बाज़ार घूमेंगे इस प्रकार की नहीं है वो अनियमित अनियत निमित्त काल संकोच अनुपपत्ति ही काल का कोई संकोच विद्या के विषय में ये संभव नहीं है आगे टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है अभी मान लिए कि आप कहते हैं कि सन्यासी मुख्य अधिकारी हुए हैं किंतु दृष्टान्त तो, तो दिखता है गृहस्थ लोग भी करते हैं ननु नु गृहस्थान अंगिहप प्रभृती विद्यासंप्रदाय प्रवर्तक दर्शना गृहस्थाश्रमकर्म भी समुच्चिंगा अवगम्यते अवगम्यतः गृहस्था अंगिहप्रभृती आगे मंत्र है तो ओम ब्रह्मा देवा प्रथम संभव संभभुव विश्वस्कर्ता भुवन से गुप्ता आगे सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह तो अथर्व तो आगे अथर्व अंगिह को कहे अंगिह फिर आगे सौनक को कहते हैं ये तो सब गृहस्थों ही विद्या का संप्रदाय का प्रवर्तक बने हुए हैं और हमारे ये सब शास्त्र पुराण में जितना आता है ये वशिष्ठ महर्षि ले लीजिए वाल्मीकि वाल्मीकि पता नहीं हमको और ये विश्वामित्र इत्यादि ले लीजिए जमदग्नि जितने भी ऋषि ले लीजिए ये तो सब तो गृहस्थ ही थे गृहस्थानाम अंगीर प्रवृत्ति विद्या संप्रदाय प्रवर्तकत्व दर्शनाति इस विद्या संप्रदाय का प्रवर्तक अर्थात इन्हीं के परम्परा से सब विद्या आगे हम लोग तक तो पहुँचा हुआ है तो गृहस्थ आश्रम कर्म भी समुच्चय ज्ञान से विद्या यहाँ विद्या ठीक है संन्यास आश्रम कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो पाएगा क्योंकि सन्यासी के लिए कोई कर्म ही नहीं है किंतु गृहस्थ के लिए तो कर्म भी तो है और गृहस्थ लोग अगर विद्या संप्रदाय का प्रवर्तक हुए हैं तो गृहस्थ कर्म के साथ विद्या का समुच्चय हो जाएगा ऐसा तो कोई साक्षात तो वाक्य नहीं है अर्थात श्रुति नहीं है कि गृहस्थ कर्मों के साथ विद्या का समुच्चय होगा ऐसे साक्षात श्रुति नहीं है तो श्रुति नहीं होने पर भी लिंग प्रमाण है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाए पार दौर्बल्यम है तो क्या है अर्थ विप्रकर्षात तो साक्षात यहाँ श्रुति नहीं है किन्तु लिंग है तो लिंग क्या है यही अंगिरा इत्यादि विद्या संप्रदाय का प्रवर्तक है ये लिंग है यहाँ्य पूर्वपक्ष लिंगा हाँ ली के ऊपर अनुसार हो गया लिंगा अवगम्यसंक्य यत्तु भाष्य में प्रथम पंक्तिम है यह गृहस्थेशु विद्या ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृत्वादी लिंगम न तत्थित न्याय बाधित उत्साहते गृहस्थ भी विद्या संप्र ब्रह्म विद्या का संप्रदायकर्ता दिखे गए हैं यह कोई लिंग नहीं है न्याय को बाध करने के लिए जो स्थित न्याय है उसको बाध करने के लिए यह अर्थात समर्थ नहीं है स्थित न्याय क्या है तो कहेंगे कि विद्या और कर्म का जो विरोध है तो इसको बाद नहीं कर पाएगा ये आप जो लिंग लिंग दिखाते हैं क्योंकि श्रुति और लिंग में अगर विरोध होगा बलव बलवान कौन होगा श्रुति तो श्रुति स्वयं दिखाती है कि विद्या कर्म में समुच्चय नहीं हो पाएगा और आप लिंगो दिखाते हैं कि विद्या कर्म का समुच्चय करने के लिए श्रुति बलवती है हुँ. भाष्य में कहा जाता है विद्या ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृत्वादि जो आप लिंग कहते हैं तत् वो लिंग स्थित न्याय बाधित न उत्सहते जो शास्त्र में श्रुति में जो निश्चित किया गया है न्याय उसको बाध नहीं कर सकता है न्याय क्या है कहते हैं वही विद्या कर्म विरोध नहीं ही विधि सतेना तम प्रकाशयोर एक संभव शक्यते कर्त किम उतर लिंगे ही केवल रीति विधि सत्यन अभी विधि अगर विधिवाक्य मिले क्या कहते हैं विधिवाक्य कहते हैं तम एकत्वम एक तो जितने भी आप्तुरुष तो वेदवाक्य मिले कि तम प्रकाशयोर एकत्वम संभव हो जाएगा नहीं होगा संभव शक्यते कर्तुम किम उतर लिंगे अगर श्रुति वाक्य से भी संभव नहीं होगा तो लिंग कहाँ करे समर्थ है ये काम करने के लिए विद्या कर्म का विरोध जो साक्षात श्रुति में है वो संभव नहीं है लिंग उसका बात कर पाएगा आगे टीका में आगे पृष्ठ में लिंग से न्यायृंग से गमकवा गमकीकारा समुचयच न्याय अभा प्रत्युत विरोधदर्शना लिंग समुचय सिद्धि लिंग से न्यायपहित लिंग जब न्याय के साथ अर्थात मतलब न्याय के द्वारा जब पुष्ट किया जाएगा उपबृतबर्धित केवल लिंग ये सिद्ध नहीं कर पाएगा किंतु लिंग के साथ जब न्याय युक्ति भी और मिलेगा तब यह गमक होता है अर्थात कुछ चीज़ को निश्चय करके कह सकता है केवल लिंग नहीं कह देगा लिंग से न्याय उपबृंगित से उपब्रिंगित वर्धित तो सहकृत न्याय सहकृत न्याय अगर साथ में है तभी लिंग सिद्ध कर सकता है गमकत्वात् गमकत्व अंगीकारात् और समुच्चय च न्याय अभावात लिंग केवल प्रमाण नहीं कर पाएगा समुच्चय का क्यों श्रुति समुच्चय का विरोध करता है और लिंग के साथ अगर न्याय आ जाएगा तब प्रमाण कर सकता है किंतु न्याय है नहीं न्याय अभावत् प्रत्युत विरोध दर्शनात वस्तुत तो कर्म और विद्या में विरोध दिखता है न लिंग न समुच्चय सिद्धि इसलिए लिंग से ये समुच्चय सिद्धि नहीं हो पाएगी न्याय न्याय दिखाते हैं देखिए दो नंबर टिप्पणी दिए न्याय नी निषादस्थपति याजयती निषाद निषाद से उपर में दिया नहीं दिया देषाद यज्ञ विद्या लिंगम अभ्युपैत भाव वेद में ये वाक्य है कि निषादस्थपति याजयत अभी निषाद स्थपति निषाद जो ये अरण्य में रहने वाला जो कहते हैं भील इनको विद्या में अधिकार नहीं है और यहाँ वैद कहता है कि निषाद स्थपति तो में या तो निषाद स्थपति में ष्ठी समास भी हो सकता है अथवा कर्मधारय भी हो सकता है अगर षष्ठी समास करेंगे तो क्या विग्रह कहेंगे निषादानम स्थपति तो स्थपति स्थपति अर्थात कारीगर जो ये पत्थर का ये सब बनाते हैं मंदिर इत्यादि बनाते हैं स्थपति कहते हैं निषादानाम स्थपति निषादों को तो वेद तो में अधिकार नहीं है किंतु उनका जो स्थपति है ये स्थपति हो सकता है कोई त्रिवर्णिक हो सकता है अगर समास से लिया जाएगा तो निषाद स्थपति अगर त्रिवर्णी होगा उसको यज्ञ में अधिकार है तो यज्ञ में अधिकार है क्यों कहेंगे वो विद्या में उसको अधिकार है क्योंकि विद्वान यजेत जो जो कर्म करेगा वो कर्म संबंधी विद्या उसको अध्ययन किया होना चाहिए तो निषादानाम स्थपति कह करके ष्ठी कहेंगे तो वो स्थपति कोई त्रिवर्णी को होगा तो विद्या अध्ययन किया वो कर्म कर सकता है किंतु वहाँ निषाद स्थपति में ष्ठी समासन नहीं लिया जाता है कर्मधारा लिया जाता है क्यों लिया जाएगा ष्ठी समास जहाँ करते हैं तो आप कहेंगे निषादान स्थापति ऐसा कहेंगे जब कहेंगे हैं राज्य जब दोनों पदों के बीच में अन्वय करते हैं दोनों पदों को समानार्थक करना होता है जब हम राज्य हैं पुरुष कहते हैं राज्य में क्या भी होती है षठी ये ष्ठी किस अर्थ में संबंध अर्थ में तभी राजन आगे तो हम उसका लक्षणा करके कह देते हैं कि राज्य शब्द का अर्थ कह देते हैं संबंधी तो जो संबंधी है राजा का संबंध वाला जो है वही पुरुष है यहाँ तो राजसंबंधी सौ पुरुष स् ये कर्मधारा हो जाएगा तो राज्य में जो ष्ठी है उसका लक्षणा करके राज संबंधी में लेते हैं आगे कर्मधारा करके अन्वय किया जाता है कर्मधारय अन्वय सबसे बलवान अन्वय है क्यों कहते हैं उसमें और कुछ आपको करना नहीं पड़ता कोई लक्षणा नहीं है कुछ नहीं सीधा सीधा अन्वय हो गया अन्य अगर विभक्ति है तो आपको लक्षणा करके कर्मधारय पर्यंत लाना पड़ेगा तभी जा करके अन्वय करेंगे तो इसलिए यहाँ निषाद स्थपति में षष्ठी नहीं ले करके कर्मधारा लिया जाता है अगर कर्मधारा लिया जाएगा तो जो स्थपति है वही निषाद है उसको अभी ये यज्ञ विद्या में तो विद्या अध्ययन में अधिकार नहीं है तो फिर ये याग कैसे करेगा क्योंकि विद्वान यजत वहाँ फिर अनुमति दिया जाता है कि वो कर्म करने के लिए जो विशेष कर्म के लिए उसको अनुमति दिया गया वो कर्म करने के लिए जितना वेदभाग अध्ययन आवश्यक है वो निषादो उतना वेदभाग अध्ययन करेगा पूर्ण वेद अध्ययन नहीं करेगा किंतु उस कर्म के लिए जितना वेद चाहिए उतने अध्ययन करेगा ये अनुमति दिया गया यहाँ कहते हैं न्याय निषाद स्थपति या जेत अशेष यज्ञ विद्याधिकारे लिंगम न है नहीं, नहीं पहले दे दिया त तो न ही निषाद स्थपति में याजयत इति निषाद से अशेष यज्ञ विद्याधिकार लिंगम अभ्युपेय निषादस्थपतिम याजयत कहा गया इसका अर्थ नहीं कि निषाद को संपूर्ण यज्ञ विद्या में अधिकार मिल गया लिंग दिया गया इतने अंश में लिंग दिया गया इसका अर्थ नहीं कि सब कुछ अध्ययन कर लेगा ये हो गया न्याय तो न्याय के साथ अगर लिंग मिलेगा तभी जा करके ये निश्चय होगा कि हाँ ये कुछ पदार्थ प्रमाण कर सकता है यहाँ किंतु विद्या और कर्म का गृहस्थों में भी समुच्चय करने के लिए कोई न्याय नहीं है परंतु विरोध है पूर्व पक्ष कहा था अंगिरा इत्यादि गृहस्थ विद्या संप्रदाय प्रवर्तक दिखे गए हैं तो यहाँ उत्तर देते हैं टीका में संप्रदाय प्रवर्तकाना चारहस्थ्य चा, आभासमात्र तत्वासंधान मुहूर् मुहुर्मुहुर्बाधात् जो संप्रदाय प्रवर्तक गृहस्थ हुए हैं उनका जो गारहस्थ्य है वो आभास मात्र उनका गारहस्थ्य कोई गारहस्थ्य नहीं है आभासमात्र क्यों उनका गारहस्थ्य आभासमात्र हो गया तो कहते हैं कि तत्व अनुसंधाने न मुहूर् मुहूर् बाधात विद्या तो संप्रदाय प्रवर्तक होते हैं ब्रह्म विद्या में जो लोग लगे रहते हैं वो क्या गृहस्थ कर्म करेंगे वो तो बार बार उनका चित्त विद्या अनुसंधान में लग जाएगा वो कर ही नहीं पाएंगे दृष्टांत जैसे वाचस्पति मिश्रा जी हुए थे उनके बारे में कहा जाता है तो अर्थात तो उनको होश ही नहीं कि हमारे एक पत्नी भी है बोल कर जीवन का अंतिम समय आ गया अर्थात वृद्ध हो गए पत्नी भी वृद्धा हो गई तो ऐसे बैठे बैठे लिख रहे हैं संध्या हो गई तो फिर पत्नी ला करके के दी दीप रख करके गए तो वाचस्पति जी पूछ रहे हैं देवी आप कौन है <laughs> अर्थात तो होश भी नहीं सारा जीवन इनके साथ बिता दिया वे पूछते हैं कि देवी आप कौन है तो फिर वो रोने लगे पत्नी सारा जीवन चला गया एक तो पुत्र भी नहीं हुआ और अभी अंतिम समय में पहचानते भी नहीं है तो फिर बोले अच्छा चाचा ठीक है कोई बात नहीं आप ही अच्छा आप पत्नी है तो ये भामती जो टीका है उनका वो लेकिन ये टीका आपके नाम में हो जाएंगे पूरा जगत आपको पहचानेगा <laughs> कोई चिंता नहीं है <laughs> तो बोलो क्या गारहस्थ्य कर्म करेंगे कहते हैं गृहस्थ क्या संभालेंगे इसलिए पूर्व समय में ये था कि विद्वान लोगों को राजा लोग सब अर्थात पालन करते थे उनको ये गृहस्थों का चिंता करना कोई आवश्यक नहीं है संप्रदाय प्रवर्तका चारहस्थ से आभा मातृत्वाद खाली गृहस्थाश्रम में रहते हैं आभा ऐसा बाकी कुछ उनको पता भी नहीं चलता है गृहस्थ क्या होता है तत्व तो तो अनुसंधान है न मुहुर् मुहुर, ये जो गारहस्थ सब कर्म है गृहस्थों का ये जो सब घर संसार वाला कर्म ये सब विद्या का अभ्यास से बाध हो जाता है नहीं कर पाते हैं लोग अरजनक जी का वाद दिखाते हैं यसे चास्ति सर्वत्र यसे मैं नास्ती किंचन मिथिलायाँ प्रदीप्ताम नमे किंचन दह्यते ये मोक्ष धर्म अर्थात तो महाभारत का ये शांति शांतिपर्व में है yeah. वहाँ तो किंतु महाभारत में इस प्रकार वाक्य है सुसुखम बत जीवामी ये मैं नास्ति किंचन इस प्रकार मतलब सुसुखम बत जीवामी बत अर्थात तो अनुकंपाथ में मैं तो आनंद में जी रहा हूँ यश्य मैं नास्ती किंचन जिस मेरा कुछ भी नहीं है ओ मैं आनंद में जी रहा हूँ कहीं पूरा मिथिला राज्य ये आपका है तो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मैं दह्यते किंचन तो पूरा मिथिला में आग लग जाने पर भी ये मेरा कुछ ये जलता नहीं कुछ नहीं जाता है तो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न किंचन दह्यते ये मेरा कुछ ये नहीं जल जाता है गृहस्थ अगर इस प्रकार की बुद्धि से है तो हो गया मानव संन्यास हो गया तो ठीक है इति उद्गार दर्शनात इस प्रकार की उद्गार उद्गार अर्थात जो हृदय के भाव इस प्रकार की दिखाया गया है दर्शनात कर्म भासेन न न समुच्चय सियात इसलिए गृहस्थ जो कि विद्वान है ज्ञानी है उनका कर्म कर्म का आभाष है वो कर्म का आभास के साथ भी समुच्चय नहीं हो पाएगा चार नंबर टिप्पणी दिया अस्तुतरी विरोधात् कर्माश न समुच्चय कर्म के साथ गृहस्थों गृहस्थों का कर्म के साथ विद्या का समुच्चय नहीं हो पाएगा क्योंकि गृहस्थों का कर्म ही नहीं है कर्म का आभास है पूर्व पक्ष कहता है ठीक है गृहस्थों का जो कर्म का आभास है उसी के साथ समुच्चय हो जाए विद्या में समुच्चय हो जाए अर्थात कर्माभास भी आपको करना पड़ेगा इस प्रकार की तो समुच्चय हो जाए सिद्धांत यहाँ कहता है कि कर्माभास के साथ भी समुच्चय नहीं होगा क्योंकि उसका कर्माभास भी नहीं है तत्र आगे में तत्र न विधिर्दृश्य दृश्यते कर्माभास के साथ समुच्चय करने के लिए कोई विधि नहीं दिखता है पाँच नंबर टिप्पणी दे दिए अविरोधे अपि विधि अभावात एवं न समुच्चय कर्माभास के साथ विद्या का विरोध नहीं है ठीक है होने पर भी समुच्चय नहीं होगा क्योंकि कोई विधि नहीं है और निष्फलत्वाच तो कर्म का आभास के साथ विद्या का अब समुच्चय करेंगे कोई फल होना चाहिए कर्म से कोई फल आना चाहिए तो जो सर्व प्राप्ति जिसको हो गया उसके फिर और कर्म से क्या फल आएगा टीका में विधि न दृश्यते इतिभाव अर्थात कर्माभास के साथ भी विद्या का समुच्चय नहीं हो पाएगा साधित व्याख्येय उपसंग इसलिए उप उपनिषद का व्याख्येय उपनिषद इसका उपसंहार करते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है अंतिम शब्द एवं उक्तसंबंधप्रयोजन उपनिषद अल्पाक्षर ग्रंथ विवरण आरभ्य एवं उक्तसंबंध्रयोजन प्रयोजनाया उपनिषद समानाधिकरण है उक्त संबंध प्रयोजन या उप निषद षी अंत है समानधिकरण है कैसे समास कहेंगे अभी साधन चतुष्टय साधन चतुष्टय नहीं अनुबंध चतुष्टय का विचार हो गया पूरा हो गया तो संबंध प्रयोजन अधिकारी और विषय ये सब कह दिया गया उक्त यो संबंध आगे प्रयोजन संबंधों का प्रयोजन उसके साथ क्यों संबंध बनाए उसका कुछ प्रयोजन है क्या कहा गया संबंध खाली कह दिया गया ना प्रयोजन भी कहा गया दोनों कहा गया हाँ संबंध पूर्ण नहीं होगा घत्य संबंध च प्रयोजन ची संबंध प्रयोजने आगे संबंध प्रयोजने य उपनिषद सा उपनिषद प्रयोजना उक्तसब्रयोजना तकसबाया उपनिषद अल्पक्षर ग्रंथ विवरण अभी अल्प अक्षर सेवरण करते हैं टीका में आगे ग्रन्थे कथम उपनिषद प्रयोग इति उपनिषद शोग की शंकायां उपनिष्शब्दवाच्य विद्यावादिकर्शयुम विद्यापनिषद शब्द आह उपनिषद शब्द आप अभी ग्रंथों में कैसे प्रयोग कर दिए उपनिषद शब्द का अर्थ होता है विद्या तभी तो विद्या का उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या और उसको ले करके आप मंत्र में लगा दिए तो क्यों कहते हैं मंत्र से ब्रह्म विद्या होती है अभी मंत्र से आगे चल करके आप भी उसको ग्रंथों में लगा दिए ला करके है इतना दूर तो कैसे चले गए अथवा कहेंगे मंत्र ग्रंथ एक ही है चलिए अर्थात कोई किताब कोई ताड़पत्र में लिखा नहीं जा रहा है तो भी तो उपनिषद शब्द जो कि ब्रह्म विद्या को कहता है ब्रह्माकार वृत्ति को कहते हैं तो अभी इसको ग्रंथ में मंत्र में कैसे पहुंचा दिए यदि शंकायाम तो उपनिषद शब्द वाच्य विद्या उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ हो गया विद्या विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति तो उसके लिए ब्रह्माकार वृत्ति के लिए यह उपनिषद मंत्र होने से लाक्षणिक अभी ग्रंथ में उपनिषद शब्द कह देना ये लाक्ष लाक्षणिक लक्षण से साक्षात उपनिषद से ये मंत्र को नहीं कहा जाएगा लक्षण से तनकत्व नर्शय तो विद्या या उपनिषद शब्दार्थत्व आह विद्या विद्या उपनिषद शब्द का वास्तवर्थ है और ग्रंथ उसका जनक होने से इसको भी कह दिया गया कारण में कार्यवाचक का शब्द प्रयोग कर दिया जाता है प्रतिपाद्य विद्या प्रतिपाद का, का वह संबंध हो गया भाष्य में यह इमाम ब्रह्म विद्यापयी आत्म भाव श्रद्धा भक्ति पुरसरा संतस तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादी अनर्थपूग निषात परम ब्रह्म गमयती अविद्या संसार कारण अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद उपनिषद शब्द में धातु क्या है सदले विसरण गति अवसादन तसरण तो गति अवसादन विशरण नाश करेगा गति चलाएगा अवसादन ढिला कराएगा शिथिलीकरण तो उपनिषद ये तीनों कार्य करता है इसका व्युत्पत्ति करने से प्रकृति प्रत्यय व्युत्पादन करने से भी उपनिषद ये बिसरण करता है नाश करता है गमन करवाता है और शिथिलीकरण भी करवाता है वो दिखाते हैं यह सदृढ़ विशरण गति अवसाधन सु उसमें सूत्र क्विप करने वाला सूत्र दिशा द्रुह दुह युज भिद भी, छिद जी नि राज उपसर्गे पी क उपसर्ग हो अथवा न हो कत्यय हो जाएगा सदलि धातु से इतने धातु है सत सुद्विष द्रुह दुह युज विदिद छिद जी नी राज राजरी इतने धातु से कु प्रत्यय हो जाएगा तो अभी यह सदली धातु इसका तीन अर्थ कहते हैं या इमाम जो इस ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या को उपयंती उपयंती अर्थात प्राप्त करते हैं प्राप्त करता है जो ज्ञाने कैसे कहते हैं आत्मभावे न यह ब्रह्म विद्या को आत्मभावे न प्राप्त कर लेता है मैं हूँ ब्रह्म इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति पुर सराह श्रद्धा और भक्ति ये पूर्वक ये होनी चाहिए श्रद्धा भक्ति पुर सरा संत तेम उनका गर्भ जन्म जरा रोग आदि रोगादि अनर्थपूग निशातती निशातती नाशयति क्या नाश करेगा गर्भ जन्म जरा रोग ये सब का नाश करेगा ये सब शरीर को लेकर के होता है वो शरीर से अलग हो गए तो फिर ये नाशयति दूसरा है परम व्रह्म ब्रह्म गमयति तो ये सदृह धातु का एक अर्थ है गति तो गमयति परम ब्रह्म गमयती प्रापयती और आगे है अवसाधन शिथिलीकरण ढीला करना, करना अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसाधयती विनाशयति अविद्यादि संसार का जो कारण है उसको अवसाधन करता है नाश करता है अच्छा तो अवसाधन का नाश हो गया तो फिर विसरण का शिथिलीकरण ये दोनों प्रकार के कहते हैं उपनिपूर्व से एवं अर्थस्मरणात उपनिय पूर्वक सदृढ़ धातु का यही तीन अर्थ स्मरण किया जाता है ऐसे कहा जाता है टीका में आत्मभावे नीति अर्थात प्रेमास्पद ब्रह्म विद्या को आत्मभावना प्राप्त करते हैं अर्थात प्रेमास्पद ये ब्रह्म विद्या ही प्रेम का आस्पद है सबसे अधिक प्रिय यही होता है अनर्थ पुग गर्भ जन्म जरादि अनर्थ पुग टीका में कहते हैं अनर्थ पुगम क्लेश समूह ये सब क्लेश है कष्ट है निषातती निषात शिथिली करोती शिथिली शिथिलीकरण अपरिपक्व ज्ञाद द्वित्रैर्जन्म भी मोक्ष संभवात् जिनका ये शिथिलीकरण हुआ इस जन्म में आगे दो तीन जन्म के बाद मोक्ष हो जाएगा जिनको इस जन्म में लगता है कि हमारा ये संसार बंधन शिथिल हो रहा है देखिए यहाँ टीकाकार ये दे रहे हैं आश्वासना दे रहे हैं कि दो तीन जन्म के बाद मोक्ष संभवात इसलिए नहीं कश इतना गीता का षष्ठ अध्याय में जो अंतिम है दुर्गतिम तात क्या है आरंभ? थोड़ा जोर कहेंगे तो हमको भी थोड़ा सुनाई दे कृपा कर लीजिए ना ना वो नहीं ये है इकतालीस चालीस इकतालीस के आसपास होगा ष्ठ अध अध्याय का दुर्ग तीन ती नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तातक गच्छति कल्याणकृत कश्चित कल्याण मार्ग में जो लगा हुआ है वो कभी दुर्गति को प्राप्त करेगा ही नहीं ये आधार पर टीकाकार यहाँ करें दो तीन जन्म ये संख्या दे दिए तो ये निश्चय हो जाना है अगर आज हम वेदांत तो श्रवण कर रहे हैं थोड़ा वैराग्य हमें भी है तो दो तीन जन्म अधिक से अधिक लगेगा पार हो जाएंगे तो ये जब सुनेंगे उत्साह बढ़ जाएगा फिर इसी जन्म में ही पार कर जाएगा ठीक है अजय तक ओ संग नो मित्र सं वरुण शो भवत्तरियमा श्रो बृहस्पति संग नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमिश्यमिश् तन्मि तदक्ता आविन्विदार शांति ओ यस yes. yes. शांति शांति ये मे गुर् पूर्व पदवाक्य प्रमाण व्याख्यातावेदातास्ता प्रणत स्न ओ